आपके बरस भेज भै नमस्कार आज की बात की शुरुआत मैं वहां से करूंगा जहां से कि आज की बात सचमुच में बिल्कुल शुरू हुई थी यानी कि आज के गीत से तो दोस्तों ये जो गीत है ना इसकी खासियत यह है कि यह गीत एक कैदी की तरफ से है और वो कैदी कहां है वो कैदी वास्तव में कैद में है यानी कि ये फिल्म में ये गीत बंदिनी नाम के फिल्म का है और जहां पर कि एक कैदी स्त्री इसको गा रही है और गीत में तो वो ये कहती है कि आ, मेरे भैया को भेजना मगर यही गीत बिल्कुल सही उन लड़कियों के लिए भी साबित होता है जो शादी होकर के ससुराल गई होती है और उनके लिए वो ससुराल नहीं नहीं, जहां वो पहुंची होती हैं वो कैद जैसा लगने लगता है यानी कि वो वहां पर अपने आप को बंदी समझकर कर वहां पर गाना शुरू करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की बात मैंने बंदियों से क्यों शुरू की साहब देखिए आदमी का दिमाग जो है ना वो बड़ा कारसाज होता है कारसास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बात से दूसरी बात तक पहुंचने में उसे पल भर भी नहीं लगता अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि आ, कोरोना खत्म होने की घंटिया सी बजती सुनाई पड़ने लगी थी यानी कि आ, पहले तो नंबर ऑफ केसेस में कमी आई फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शुरू हो गई और खासतौर से हमारे भारत के सिलसिले में तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अभी सत्ताईस तारीख को ही खुली और सच बात तो यह है कि पहली तारीख को जब मास्क मैंडेट खत्म हो गया तो एक ऐसी आजादी का एहसास हुआ जिससे समझ में आया कि ओ पिछले दो साल से हम कैद में थे यह कैद सच बताएं आपको शायद हमारे लाभ के लिए थी मगर कैद तो थी चाहे आपको सुधारने के लिए पागलखाने में बंद कर दिया जाए या जबरदस्ती किसी जेल में बंद कर दिया जाए गैद तो कैद है अब आप सुधर कर निकल आए तो अच्छी बात है और अगर हमारे जैसे सुधर के न निकलने वालों में हो यानी कि जिन्होंने तय कर लिया है कि भैया हम तो बिगड़े ही रहेंगे तो आप बिगड़े रहेंगे मगर खैर जब कैद खत्म होने की बात हुई तो फौरन दिमाग में कैद ही आने लगे और लगा कि यार वो पिछले दो सालों में कितने महीने हम लोगों ने अपने घरों के अंदर बंद होकर निकाल दिए फिर हम ये सोचने लगे कि अरे यार वो तो बंद होने पर निकाले थे मगर क्या हम अभी घर से बाहर निकल रहे हैं तो समझ में आता है कि नहीं अभी भी तो नहीं निकल रहे कभी गर्मी का बहाना लेकर नहीं निकलते हैं और कभी ये बहाना लेकर भाई कोई काम नहीं है इसलिए हम निकले कैसे तो अब कैदी तो साहब हम हो गए चाहे हमें आप वास्तव की जंजीरों से बांधिए या हमारे अपने मन की जंजीरों से बांधिए अब आप खुद भी जरा सोचकर देखिए कि आप इस तरह की कैद में हैं या थे या आपको लगता है कि आप रहेंगे अभी उसी तरह के कैद में साहब हरेक का अपना अपना नजरिया होगा हरेक का अपना अपना ख्याल होगा अपना अपना विचार होगा मगर मैं तो आज आपसे एक और बात कहने जा रहा हूं साहब ये कैद खाली जंजीरों की कैद नहीं होती है यह कैद खाली सलाखों की कैद नहीं होती है यह कैद कुछ और तरह की भी होती है जैसे अब मैं आपको अपने उदाहरण से ही उदाहरण दूंगा साहब एक कैद होती है अपने सपनों की कैद अपने सपनों की कैद का मतलब यह हुआ कि हमने अपने आप को एक सपने में बांध लिया हमने कहा कि साहब हमारा सपना यह है मसलन जैसे आपको मैं बता सकता हूं कि हमें बचपन से ये बताया गया कि भैया फर्स्ट डिवीजन आनी तो अब सब हमारी कैद क्या थी हमारी कैद वो फर्स्ट डिवीजन थी यानी जिसके पीछे हम नहीं जा सकते थे अब आप सोचिए कि उस फर्स्ट डिवीजन का आज जब हम इस उम्र में पहुंच गए हैं कि जिंदगी के लगभग सारे पड़ाव पार कर चुके हैं तो उस फर्स्ट डिवीजन का हमारी जिंदगी में क्या महत्व रहा मैं आज भी सोच नहीं पा रहा हूं हाँ, यदि किसी ने मुझसे कहा होता कि भैया पढ़ लो थोड़ा ज्ञान बढ़ा लो तो शायद उसका इस्तेमाल आज भी हो रहा होता यानी मैं ये नहीं कहता मेरा ज्ञान कम है नहीं नहीं आप इसको मेरी बड़बोलापन मत समझिएगा साहब ज्ञान मेरे पास काफी है और मैंने उस पढ़ाई करके ज्ञान पाया है मगर अब आप मुझसे यह कहिए कि साहब आपकी फर्स्ट डिविजन आनी थी इसी से आपको ज्ञान आता तो मुझे लगता है कि यार ये तो मानदंड थे तो अब यहां पर एक कैद हमारी मानदंडों की कैद है यानी कि हम उन मानदंडों को पकड़ के लटके रहना चाहते हैं, हम उन मानदंडों को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है तो भैया यह कैसी कैद हुई जिस कैद से बाहरी निकलने की तमन्ना नहीं अब साहब इसको आप कैद कह लीजिए इसको आप एक हमारा दायरा कह लीजिए कि हम जिस दायरे में अपने आप को बंद किए हुए थे अब मेरे अपनी जिंदगी में तो मुझे दो बार फर्स्ट डिवीजन मिली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में और उसके बाद अगले चार साल शुद्ध सेकंड डिवीजन और साहब सेकंड डिवीजन भी कोई बहुत ऐसी उमदा नहीं कि जैसे आप कहें कि भैया उनसठ परसेंट नंबर वाली सेकेंड डिवीजन अच्छी खासी बढ़िया जमावदार सेकंड डिवीजन थी यानी बिल्कुल स्थाई के उसपे थी ठेके पर अगर संगीत की भाषा में बोले तो अब उस स्थाई के ठेके वाली सेकंड डिवीजन ले करके हम क्या कहें हम अपने कैद से बाहर आ गए साहब कैद से बाहर नहीं आए हम उस कैद में और भी जकड़ गए कब तक जकड़े रहे जब तक हमें ये समझ नहीं आया कि ये डिवीजनों का जिंदगी में कोई बहुत मतलब नहीं है अब मगर वो जो कैद थी वो हमने खुद अपने लिए बनाई थी अब इसी तरह की एक दूसरी कैद है वो कैद है हमारी अभिलाषाओं की यानी कि हमारी आशा क्या है हम क्या है? पाना क्या चाहते हैं और साहब अब हम उस कैद के अंदर बंद हैं जब तक कि हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाएगी हम उस कैद से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अब मान लीजिए भगवान न करे कि वह आपकी अभिलाषा पूरी ना हो तो वो कैद पूरी नहीं होगी तो यानी ताजिंदगी हम उसी कैद में रह जाएंगे हुआ साहब हमारे साथ भी ऐसा हुआ और अब क्या होता है कि आप उस अभिलाषा को पूरा करने का एक समय होता है कि उस समय के अंदर आपको वो अभिलाषा पूरी करनी है वरना उसका मौका खत्म हो जाएगा तो अब अगर उस समय के अंदर आपकी वो अभिलाषा पूरी नहीं हुई आपके वो ड्रीम्स आपके वो एम्बिशंस आपके आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला तो अब क्या करें भैया अब साहब होगा यह कि वह समय गुजर गया और उसके बाद आपकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और आप ज़िंदगी उसी कैद में रह गए ये तो उसी तरह की बात हुई कि जैसे हम किसी एक किसी समुद्र के अंदर एक छोटे से द्वीप में बंद करके रख दिए जाए यानी कि हम समुद्र से लॉक्ड हों और उससे बाहर निकलने का कोई मौका न हो अब आप क्या करेंगे साहब भैया इसका नतीजा तो साफ साफ ये हो सकता है कि आपको या तो डिप्रेशन हो जाए या आप परेशान हो जाए या आप नहीं अब इससे आगे की बातें नहीं वो तो वो सब छोड़िए उसको क्या कहेंगे मगर अब ये भी हो सकता है कि ये एम्बिशंस की अभिलाषाएं अब एम्बिशंस की जेल एम्बिशंस की कैद इससे बाहर कैसे निकले ये कैसे ये अब इसका क्या किया जाए यहां तो पहुंच गए अब इसके बाद क्या करें चलिए वो अभी देखते हैं अभी आगे चलते हैं तो उसकी बात करते हैं मगर पहले इसके भी कुछ उदाहरण और देख लें एक कैद होती है हमारी आशाओं की कैद भाई एक तो आपकी अपेक्षाएं थी अपेक्षा यह थी कि मैं ये एम्बिशन है मैं इसको पूरा कर लू एक आशा होती है कि काश ऐसा हो जाता है अब देखिए भाई साहब फिर मेरे कुछ मित्र हैं जो यहां पर फिर वो हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित को लेकर के आ रहे हैं नहीं वो वो सब मैं लाना नहीं चाहता हूं उस तरह की बातें भी नहीं करना चाहता अरे भाई हमारी आशाएं कुछ ये भी हो सकती है यार कि आज हमारे पास एक मारुति कार है कल हम चाह सकते हैं यार एक एसयूवी होती हो सकती है, नहीं कार हम चलाते नहीं वो अलग बात है पिछले 20-25 दिन से तो हमने कार को स्टार्ट भी नहीं किया अरे चलिए हमारी बात करते हैं तो भाई चलिए मोटरसाइकिल होती हमारी बड़ी तमन्ना थी कि साहब हमारे पास एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल होती आशा थी हमें कि हमें मिल जाए मगर अब यार क्या करें कि जब जब मोटरसाइकिल चलाते थे और खरीदने का मौका था तो उस समय राजदूत ही खरीद पाते थे और राजदूत खरीदी चलाई अब राजदूत खत्म ही नहीं हुई मतलब खराब नहीं हुई कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि मोटरसाइकिल बदली जाए तो साहब हम लोग उसको कहते थे कि अरे रवि भैया अपनी बुलेट में आए हैं तो हम उसी में खुश हो जाते थे कि चलो भैया इसी को बुलेट कह दिया उसके बाद जब अपने से यानी कि रिटायर होने के बाद अपनी दूसरी पाली जब हम खेलने आए तो हमने क्या सोचा कि चलो अब मोटरसाइकिल खरीदते हैं मगर उस समय आपको पता नहीं था कि आपके पास जो जमा था है उसमें आप कितना पैसा मोटरसाइकिल के लिए निकाल सकते हैं वास्तव में मोटरसाइकिल आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे साथ तो ये हुआ था भैया कि हमने मोटरसाइकिल चलाने समझ लीजिए कि उन्नीस सौ में छोड़ दी थी उसके बाद बब्बाई तबादला हो गया तो मोटरसाइकिल कहां चलाते और उन्नीस सौ के बाद फिर कभी कभार जब जाते छुट्टी में घर पर तो मोटरसाइकिल चला लेते थे तो मतलब चलाना नहीं छूटी उसके बाद क्या हुआ कि साहब हम 2007-8 में अपनी वो पुरानिया मोटरसाइकिल जो कि हम बानवे तिरानबे में चलाया करते थे मतलब 1990 सौ में चलाया करते थे वो पुरानिया मोटरसाइकिल लेकर के हम बंबई आ गए भैया वो मोटरसाइकिल तो तब तक कबाड़ा हो चुकी थी किसी तरह से उसको ट्रक व्रक में लाद के हम स्टेशन पहले तो स्टेशन लाए स्टेशन से हमारी पत्नी जो थी वो उसमें ट्रक के साथ बैठी और हम अपना किसी कुछ गा, कार चला रहे थे शायद तो उसमें बैठे अभी देखिए एक मिनट रुकी अभी हम आपको इसको लाने की कहानी आपको अपनी पत्नी के जबानी सुनवाते हैं तो आप उसको सुनिए नमस्कार वो हमारे पतिदेव जो ये कह रहे हैं ना मोटरसाइकिल जो ये चलाया करते थे ताओ से मुच पे ताव देते हुए चलते थे जैसे जो इनका मतलब सम, समझ लीजिए कि घोड़ा था पवन बेग्गा तो जिद करके इन्होंने मंगवा ली बुक कर दी गई ट्रेन में वो आ गई बॉम्बे हम लोग समृद्धि वो सायन वाले घर में रहते थे मगर ये तो ऑफिस है आ नहीं सकते थे तो ये जिम्मेदारी हमारी हुई बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे पापा जी भी थे और हमारी प्यारी सुधा रानी हमारी जो सखी है वो बोली भाभी बिल्कुल हम चलेंगे तुम्हारे साथ तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बस तो सुधा हम और पापा जी तीनों लोग कुरला स्टेशन पहुंचे और अच्छा वो वो मोटरसाइकिल जो थी वो कुरला स्टेशन पर आई थी ना वो हाँ। बॉम्बे बीटी या वाहन नहीं नहीं नहीं नहीं कुरला स्टेशन पे आई थी पहले तो हम लोग बड़े जिसको कहते हैं धड़कते दिल से हम लोग ने देखा की सही वन पीस आई है या एक भैया गायब या कोई हैंडल गायब तो लेकिन लगा की नहीं सब पैकिंग वैकिंग सही सलामती से उसकी थी और हम लोगों को बड़ी तसली हुई फिर टेम्पो वाले से बात हुई कि भाई पहुंचाना है ले चलो तो बड़ी उसने हील उज्जत की ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि या, याद नहीं आ रहा है कि क्यों उसने इतना हील उज्जत की थी मगर हाँ ये हुआ कि उसने कहा एक आदमी को हमारे साथ चलना पड़ेगा तो फिर ये हुआ कि सुधा बोले हम जाएंगे वो आगे बैठ गए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बोली भाभी हम यहां बैठेगा तुम वहां बैठो चलो तो हम और पापा जी ऑटो से और सुधा टेम्पो पे बैठ के बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि हम बिल्कुल अपना कोई महाराज का सिंहासन हो रथ यात्रा हो वो लेके चले अपनी सवारी इस तरह से लेके आए और बड़ी तमन्ना से उस, उसको जब सायन में पहुंच गई उसके बाद जब इन्होंने जैसे ही इनको पहली फुर्सत मिली सुमान जी को उन्होंने उसको खोला खाला देखा देखा मगर बेचारे की शकल एकदम क्या बताए निराशा इनको हाथ लगी हमको भी बहुत दुख हुआ देख के की कि वो किस हाल में थी हाँ साहब वो मोटरसाइकिल हम ले करके अपनी बिल्डिंग से निकले और हमने उसको ढकेलते हुए पेट्रोल पंप तक ले गए और पेट्रोल पंप पास में ही था जब वहां पहुंचे हमने उसमें पेट्रोल पेट्रोल डलवाया हवा भरवाई तो दो तीन लोग जो वहां अपनी मोटरसाइकिलों में हवा भर या सॉरी पेट्रोल भरवा रहे थे वो आकर देखने लगे उन्होंने पूछा साहब ये कौन सी मोटरसाइकिल है तो मैंने बताया राजदूत बोले बुलेट जैसी लग रही है साहब मेरा तो सीना चौड़ा हो गया मतलब मैं मेरे अरमान ऑलमोस्ट पूरे से होने लगे <laughs> कि बुलेट कहा जा रहा है इसको मगर खैर साहब मगर आपको सच बताएं कि वो मोटरसाइकिल जो थी वो सिर्फ मतलब दिखावे के लिए थी वो बेचारी चली नहीं हालांकि वो मेरे साथ 2010 में हैदराबाद लाई गई और फिर हैदराबाद लाने के बाद ये समझ में आ गया कि भाई ये नहीं चलेगी तो ये सोचा गया कि भाई अब इसको बेच दिया जाए तो बेचने का तो कौन कहिए खरीदने वाला बोला कि साहब इसको कबाड़ के भाव से ले सकते हैं और इसका मतलब आपको तीस चालीस रूपये मिल जाएगा खैर साहब वो 30-40 रुपए तो क्या फिर हमने अपनी जेब से 250 रुपए दे करके उसका इंजन ब्लॉक कटवा दिया ताकि उसको कहीं किसी गलत काम में इस्तेमाल करके उस जमाने में आपको याद होगा 2012 वगैरह में बड़े बम विस्फोट की घटनाएं होती नहीं साथ मोटरसाइकिल बम फट गया साइकिल बम फट गया कौन सा कुकर बम फट गया ये सब हुआ करता था खैर साहब तो छोड़िए ये मोटरसाइकिल की कहानी छोड़िए वो मोटरसाइकिल का वो काट के हमने उसको फेंक दिया वो सब किया अलग बात है मगर आपको ये बताएं कि हम अपनी आशाओं के कैदी बने रहे 2014 में जब रिटायर होकर के आए तो हमने साहब मोटरसाइकिल खरीदने का फिर जिम्मा बिड़ा उठाया मगर मैंने आपको बताया ना कि उस समय पता नहीं होता कि आपके पास जो धनराशि है वो आप किस गति से खर्च करें क्योंकि एकाएक तनखा मिलनी बंद हो जाती है आपको पेंशन पे गुजारा करना होता है तो पेंशन होती है आधे से कम तो वो सड़ेली घबराहट रहती है उस घबराहट में आ, समझ नहीं आया साहब और हम हालांकि उस वक्त रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदने लायक पैसे थे जेब में मगर हमने साहब रॉयल एनफील्ड नहीं खरीदी और एक ऐसे होंडा की एक ऐसी ऑर्डिनरी सादी किस्म की मोटरसाइकिल पचास पचपन हजार रूपये की खरीद ली मगर हमारा सपना अधूरा रह गया हमारी जो आशा थी वो पूरी नहीं हुई और मैं तो साहब यही कह सकता हूं कि आशा पूरी नहीं होने का मतलब यह है कि मैं आज भी उसी कैद में बैठा हुआ हूं और मैं आज भी किसी के पास जब रॉयल एंड फील्ड मोटरसाइकिल धक धक धक धक करते हुए निकलती है तो अब मैं आपको क्या बताऊं मैं ज्यादा धक धक करूंगा तो आपको फिर वही कुछ ऐसी चीजें याद आने लगेंगी हमारे दोस्तों को कि जिनका जिक्र करना जो है वो शोभनीय नहीं है तो मैं नहीं करूंगा उनका जिक्र तो साहब एक कैद ये भी है आशा की एक कैद है हमारी एक्सपेक्टेशंस की देखिए एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यह अपेक्षा से फर्क है आशा से फर्क है एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपने कुछ किया और आप सोचते हैं कि इसका यह परिणाम मुझे मिलेगा भैया वो एक्सपेक्टेशन के कायद जो है वो बहुत भयानक होती है क्योंकि वहां पर कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता यानी मैं ये नहीं कहता कुछ भी का मेरा मतलब यह नहीं कि आपका करना आपके हाथ में नहीं होता अरे कर्मण्यवाधिका वो तो भगवान कृष्ण गीता में कही गए आपसे कि करते रहो कर्म और चिंता मत करो कि क्या होगा नतीजा क्या मिलेगा फल क्या मिलेगा मगर यार गीता का उपदेश अर्जुन के लिए था तो शायद अर्जुन भाई साहब तो इसको मान पाए होंगे हमारे जैसे लोग जो कि मतलब अर्जुन के एक हजार करोड़वां हिस्सा भी नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए इस तरह की बातें कि हम सब फल की चिंता नहीं करेंगे ये होता नहीं ये सच नहीं होता है और हम क्या करते हैं हम कुछ करते हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेशन करते हैं ये एक्सपेक्टेशन बहुत तरह की होती है ये एक्सपेक्टेशन लोगों से होती है यानी कि आप उम्मीद करते हैं be, भाई आपने अच्छा व्यवहार किया बदले में लोग भी आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे हमारा तो हमारी पत्नी झगड़ा ही इस बात पर होता है कि पत्नी कभी कभी हमें झिड़क देती है जब वो झिड़कती है तो हम उनसे कहते हैं भाई आपने ये किया हम नाराज हो जाते हैं अच्छा उनको हमारी नाराजगी जल्दी समझ नहीं आती क्योंकि हम नाराजगी में बोलते नहीं हैं हम वैसे भी कम बोलते हैं और जब हम नाराजगी में नहीं बोलते तो उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि भाई ये नाराजगी में नहीं बोल रहे हैं कि वैसे ही नहीं बोल रहे हैं। मगर खैर चलिए थोड़ी देर के बाद अब इतने तीस चालीस साल हो गए शादी को तो उन्हें समझ में कभी कभी आ जाता है तो वो हमसे पूछती काहे का नाराज है यह हमारी पत्नी की एक अच्छी आदत है कि वो पूछ लेती भाई आप नाराज काहे बता दीजिए तो अगर आप देखिए हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि झगड़ा सुल्ताने में भरोसा रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनको बता देते हैं भाई हम इसलिए नाराज हैं। तो अक्सर यह होता है कि हम उनसे यह कहते हैं कि भाई आप ऐसे हमसे कहे बात की जैसे अभी आपको एक हाल की कहानी बता देते हैं एक रोज हमसे बोली देखिए हम आपको एक कहानी बताने से पहले उसका बैकग्राउंड बताना जरूरी है बैकग्राउंड यह है कि हम भाई साहब जब से रिटायर हुए तो घर में सुबह से उठ के पतलून कमीज और मोजा पहन के बैठते हम बैठ बैठे रहते मतलब कहीं जाते होते नहीं है सुबह पतलून पहन ली मोजा पहन लिया और चल दिए बैठे अपने चल दिए मतलब कमरे से निकल के कुर्सी पे आके बैठ गए दिन भर उधर बैठे रहे और शाम को फिर अपना उतार के फिर लुंगी पहन सो गए साहब जब हम मोजा पहने रहते हैं तो हमारे पैरों से कोई गंदगी होने की गुंजाइश नहीं होती अब साहब इधर क्या हुआ भैया पिछले कुछ दिनों में गर्मी बहुत पड़ी तो हमने क्या किया हमने मोजा उतार दिया जब मोजा उतार दिया तो अब हम जब बाथरूम में जाए तो बाथरूम अगर थोड़ा बहुत गीला हो तो हमारे पैर के निशान वहां पड़ जाते हैं पैर के निशान पड़ जाए तो एक दिन हमसे कहती है भाई तुम ये यहां पर जब आते हो तो अपने पैर कभी कभी बाहर चप्पल में डाल लिया करो यानी कि बाथरूम नंगे पैर मत आओ चप्पल पहन के आओ बाथरूम की चप्पल अरे कोई भी चप्पल नहीं नहीं सिर्फ बाथरूम तो अब हमने कहा कि अरे भाई क्या परेशानी क्या है तुमको तो बोले कि यह बाथरूम गंदा हो जाता है तुम्हारे पैर की मिट्टी जो है वो यहां लग जाती है आप बोला ठीक हमने कहा कि भाई हम आपके बाथरूम में ही नहीं आएंगे भगवान की दया से और बिल्डर महोदय की मेहरबानी से हमारे घर में दूसरा बाथरूम भी है जो कि सामान्य तौर पे जब हमारी बेटी आती है या जब हमारे पिताजी थे तो वो उसका इस्तेमाल किया करते थे तो आजकल तो उसका इस्तेमाल होता नहीं क्योंकि बेटी यहां है नहीं पिताजी गुजर चुके हैं तो बाथरूम ऐसे ही रहता है हमने कहा भैया कोई बात नहीं हम उस बाथरूम का इस्तेमाल कर ले और हम साहब उसको जो था हम वहां जाने लगे तो एक रोज हमसे पूछी कि भाई आजकल हम तुमको देखते नहीं बाथरूम बिल्कुल साफ रहता है तुम क्या शुरू कर दियो तो हम बोले कोई बात नहीं कुछ नहीं तो बोली नहीं तुम लगता है हमसे नाराज हो गए हम बोला हां नाराज तो हो गए तो बोली काहे नाराज हो गए हम बोले कि तुमने हमसे ऐसे कहा हम तो तुमसे कभी नहीं कहे कि तुम मतलब तो वैसा कुछ गंदा करती हो या कुछ करती हो बिस्तर ऐसे गुड़ी मुड़ी छोड़ देती हो ए? या तकिया खींच देती हो तो हम तो नहीं कुछ कहते तो तुम काहे हमसे कहें अब देखिए यहां पर क्या था एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मैं करता हूं उसका जवाब मुझे वैसा ही मिले तो वो हुआ नहीं अब चूंकि वो नहीं हुआ तो मैं फिर अपनी कैद में पहुंच गया यानी कैद में क्यों पहुंच गया देखिए कैद सबसे पहले तो मैं एक बात मुझे सबसे शुरू में ही कहनी चाहिए थी कि कैद का मतलब क्या होता है कैद का मतलब ये होता है कि जहां पर आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की आजादी महसूस ना कर सके वो एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन आपके बोलने में हो सकता है आपके चलने फिरने में हो सकता है आपके सोचने में हो सकता है तो अगर आप कुछ कर रहे हैं उसमें भी वो हो सकता है यानी कैद में आपको मजबूरी में कुछ कराया जाता है वो कहते थे ना कि साहब वो कहां अंडमान की जेल में कोलहू पिराया जाता था अब हमारे हम जब बच्चे थे तो कभी कभी यह भी डर बताया जाता था कि बेटा जेल में चले जाओगे वहां पत्थर तोड़वाए जाएंगे हाँ। और एकाद फिल्मों में देखा भी हमने कि साहब कैदी जाके पत्थर तोड़ रहे हैं वो एक फिल्म है दाऊ ब्रदर दाऊ कुछ करके उसका ओ, नाम ब्रदर ओ ब्रदर वेर दाऊ करके एक फिल्म है वो कौन थे उसके हीरो कोई बड़े खूबसूरत आदमी थे जो उसके हीरो थे जिन्होंने बड़ी कम उम्र की लड़की शादी किया है अंग्रेजी तो, फिल्म वाले हैं वो तो साहब उन्होंने उस फिल्म में काम किया हम बड़े मतलब हम उसको देख के डर गए वो सारे पत्थरें तोड़ते रहते थे घास छीलने का तो, और घास छीलने का उदाहरण साहब ये घास छीलने वाला भी होता था कि साहब जेल मगर घास तो खैर बगैर जेल के भी छीली जा सकती है और अब साहब सवाल यह है कि वो कैद है सॉरी मैं अपनी बात को अब और ज्यादा नहीं कहूंगा मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इन सब तरह की कैदों को हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब इनके लिए हम करें तो क्या करें तो साहब मैंने तो उसके लिए एक इलाज ढूंढ लिया है मैं आपके साथ अपना जो नुस्खा है वो शेयर करना चाहता हूं और वो नुस्खा बहुत सादा है वो नुस्खा सिर्फ यह है कि अगर कैद फिजिकल नहीं है तो अपने मन को किसी और दिशा में लगाने का प्रयास करें जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं वह एक्सपेक्टेशन वाला किस्सा मैंने अभी सबसे हाल में सुनाया है तो एक्सपेक्टेशन की बात जब आती है तो भैया एक्सपेक्टेशन अगर करना किसी दूसरी दिशा में शुरू कर दो आखिरकार अगर मैं ये सोचता कि मेरी पत्नी सफाई पसंद है तो भाई इसलिए वो ऐसा कह रही है तो शायद मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ डाइवर्ट हो जाती सेकंड डिवीजन वाली बात जो मैं कह रहा था अगर आप सोचिए तो आपको पता चलेगा कि सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन की बात ही इसलिए की जा रही थी क्योंकि वे मानदंड केवल इस बात के थे कि आपका ज्ञान कितना है तो यानी कि केवल अपने सोचने के तरीके से ही मैं उस जेल से बाहर आ गया मैं उस कैद से बाहर निकल गया मोटरसाइकिल खरीदने का किस्सा जो मैंने आपसे कहा आशाओं अपेक्षाओं के लिए तो आशा का मोटरसाइकिल खरीदने का किस्सा तो साहब बहुत सीधा है अगर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल होगी और मेरी होंडा मोटरसाइकिल या राजदूत मोटरसाइकिल होगी तो क्या फर्क पड़ेगा वो धक धक की आवाज अरे धग धक तो भैया दिल में हो रही है ज़्यादा उस धक धक दिल वाले की चिंता करो या कोई तुम्हारे लिए दिल जिसका धक धक करने लगे उसकी चिंता करो यार मोटरसाइकिल की धक धक की क्यों चिंता करनी तो यार ये बात यानी कि ये जो कैद है इससे निकलना अपने हाथ में यानी ये चाबी हमारे पास है ये वो शोले वाला वीरू और वो कौन था दूसरा उसकी उस, जय और वीरू की कैद से निकलने वाली कहानी नहीं है कि जहां पर उनको चाबी लेनी पड़ी यहां पर चाबी भी आपके ही पास है बस बात यह है कि आपने निकलने का प्रयास खुद से करना है और जहां तक मैं आपसे कह रहा था कि घर के अंदर की फिजिकल कैद जो हम लोग पिछले दो साल से थे या मुंह पे नकाब बांधने वाली कैद जो पिछले दो साल से थी हमारे पास उससे आजादी मिलने के बाद अब कभी कभी आदत हो गई है कि मुंह पे नकाब बांधे रहे जैसे आज मेरी पत्नी नीचे दुकान पर जा रही थी तो वो शौकिया नकाब लगा के गई नहीं।, नहीं हमें तो आदत हो गई हमें देखिए वो कह रही है कि मुझे मास्क के जाना अच्छा नहीं उन्हें बिना मास्क, मास्क के जाना अच्छा नहीं लगता <laughs> अरे कर्नाटका में होती तो हिजाब के नाम पर पकड़ ली गई होती तो खैर आप साहब मैं यहां पर अपनी बात को बंद करूंगा और एक बार फिर हम लोग बंदनी की कुछ बात मतलब बंदनी के शब्दों को सुनेंगे मुझे तो वो गीत बहुत ही अच्छा लगता है मैं उसको बार बार सुनना पसंद करता हूं और मैं तो यही कह सकता हूं मेरी पत्नी ने गाया भी अच्छा है और वो गाती भी अच्छा ही है इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और आज की बात यहीं पर बंद करता हूं आप अपनी कैद का जिक्र जरूर करिएगा अरे मुझसे करना हो तो मैंने आपको बताया मेरा ट्विटर हैंडल है एट हमने एक बात कही एच यू एम एन वहां पर कह दीजिए फेसबुक पर कह दीजिए हमको व्हाट्सएप पर कह दीजिए फोन करके कह दीजिए लिख दीजिए भेज दीजिए या मुझसे नहीं कहना है कम से कम इसके बारे में बातें तो करिए अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने परिजनों के साथ बातें करते रहो यार बातें करते रहने से बातें चलती रहेंगी इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए चलता हूं अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी बात पर जब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मगर मैं इस बार तो वो वादा नहीं पूरा कर पाया मैं कुछ अच्छे विषयों पर हमारे एक गुरुजन हैं उनकी बातें लेकर भी आपके पास आऊंगा और डेफिनेटली उन बातों का अर्थ हमारे क्योंकि जीवन से है तो मैं जीवन के कुछ घटनाओं को अपने अपने दोस्तों के जीवन की घटनाओं को उनके साथ मिला आपके समुख प्रस्तुत करूंगा और आपके साथ बातें करूंगा मुझे तो बातें करने का शौक है बीमारी है मुझे अक्सर मेरे दोस्त तो कहते हैं कि तुम्हें मुंह का डायरिया हो गया यार डायरिया नहीं हुआ है मेरी बात करने की आदत है मुझे अच्छा लगता है और अब तो भैया दफ्तर में आठ नौ घंटे बैठने का अवसर नहीं मिलता जहां बैठकर बातें कर सके तो इसलिए अपने सामने ये माइक्रोफोन रख के आपसे बातें कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूं कि कल सुबह आप मेरी बात सुनेंगे और उसके बाद आप मुझसे या किसी और से इसी विषय पर बातें जरूर करेंगे तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे चल के नयन जब याद आए रे अब के बरस भेज भैया को बा